प्रयास करें आप इस बात पर ध्यान दें कि हम कौन हैं हमें क्या हैं उद्देश्य क्या है उस उद्देश्य को पूरा करने के साधन क्या है जिसने हमको मनुष्य शरीर दिया इस समस्त विश्व का बनाने वाला संचालक व्यवस्थापक वह क्या है कैसा है वह क्या चाहता है केवल उत्पन्न हो गए और कुछ बड़े होके खाने पीने लग गए फिर कुछ व्यापार किया फिर युवा हो गए वृद्ध हो गए फिर शरीर छोड़ दिया इसी के लिए आए थे और ये सारा व्यापार समाप्त हो गया यह जीवन केवल इतना नहीं है ध्यान दें आप ल पले हे को भी या नी था दूसी बात पर ध्यान दे आप अभि अभि काल के पश्चात् हे या को नीगा तु क्या वर्तमान हि सै या पीना वस्त्र पहन लना कमरे बना लेना कु व्यापार कर लेना ही सब कुछ है और क्या इस इतनी मात्र से मनुष्य की कामनाएं अभिलाषाएं इच्छाएं पूरी हो जाती हैं ऐसा नहीं है हम आत्माएं एक चेतन पदार्थ हैं वस्तु है चीज है छोटे यह शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि यह हमारे उपकरण साधन है यह बाहर का संसार सूर्य चंद्र आदि जलवायु अग्नि आदि वनस्पति भोजन आदि ये हमारे बाहर के जीने के साधन हैं इन साधनों का और हमारा औरस्पर संबन्ध है इन साधनों को लेकर हम साधे ईश्वर को प्राप्त साधनो कोने आप तो अपने प्रयोजन की सिद्धि नहीं कर सकते कल की बात को समन रखिए और उसके साथ एक उदाहरण को और जोड़िए योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त मन की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है पर विवेक के नो सच्चे ज्ञान के नो वास्तव विद्या न होने व्यक्ति मन जो है, साधन है, उसको वो चेतन वेतन लेता है और उसको चेतन मान लेता है परिणाम ये होता है कि मन को कवि अधिकार सकता बात शकाय गई थी कि देखो को प्रातःकाल उट जा ऊ करके ध्यान में बैठो और एक परीक्षण करो कि जिस मन के में हम ऐसा सोचते रहते हैं मन मानता नहीं है, मन चला जाता है संध्या में संध्याकता क्यान याचित् आ जाता रता है स्वतः ये चेतन है क्या इसको जानने के लिए थोड़ी सी देर बैठो और देखो ध्यान से क्या देखो कि ये विचार कहां से आते हैं बस इतना देखो तो बार बार परीक्षण करने से आपको बोध हो जाएगा ज्ञान हो जाएगा कि वसुत है, वास्तवय है, सच्चाई यह नहीं है कि मन स्वतः चला जाता है सत्यता तो यह है कि मन को हम चलाते हैं कोई भी विचार स्वतः नहीं उठेगा मन में यह आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं चालीस वर्ष पहले मैंने यह परीक्षण आरंभ किया था इस विषय का भौतिक वैज्ञानिकों की भांति केवल उपदेश देना नहीं केवल दर्शनों को पढ़ाना पढ़ना नहीं कवल लेख लिखना नी केवल बाचीतना ये तु सब परन्तु ये होता योज कालान्तर मे मे ये स्थिति प्राप्ती कि वस्तुत हो चलाते है मन स्वल नी सकता कुछ वर्षो के पश्चात् मै आ बम्म्बे काल तधिकारपूर्वक चित्त को रोकने की स्थिति को प्राप्त किया कि मन स्वतः चल ही नहीं सकता उसके पश्चात और आगे गवेशा की खोज की क्या आंख खोल करके भी हम मन को बस्म कर सकते हैं आंख बंद करके तो शरण रहता है इसके संबंध में गवेशा खोज परीक्षण ये रहे हैं अब तक अभी आंख खोल के मैं कितनी भी देर बैठूं तो मेरे मन मे मेरि इच्छा क विरध विचार न आ सकता ये परिणम ने आचार मे इच्छा क विरुद्ध न आ सकता न जा सकता आप भी ऐसा परिणम सम आगा और उदाहरणता ह मनको जल समजने का परीक्षण कीजिए आपको बड़ी भूख लगी है बहुत भूखे हैं आप और एक उत्तम भोजन आपके लिए सुसज्जित तैयार हो गया है आपको सूचना दी जाती है कि आप भोजन कीजिए भोजन सुसज्जित है तैयार है तो क्या आपने कभी यह शिकायत की मेरा मन ने ने खाने के लिए आने नहीं भोजनखा आनेता नीद आगलो क्या बोलो क्या, क्या पूछा मैंने अब जो सोने लग ज प्रश्न पूच्छ लगेगे तो सो जोगे अनो नी नी ठीक सोया करो भोजन डेड आधुना मत काया तो अब ध्यान ध्यानद्वानो उत्तम भोजन बड़ा भूखा है और सूचना उपलब्ध भोजन के औ क्या्यक्ति शिकायत ह मेरा भोजन मेरा मन खाने के मु नया मे मन है रोकर हैर जान आधाण्टा तु क्या नहीं, क्यों नहीं होता संध्या में तो ऐसा होता है उपासना में तो ऐसा होता है आप सब देख सकते हैं, कि मेरा मन नहीं मान रहा मेरा मन नहीं लग रहा ध्यान जमाता हूं उखड़ जाता है ईश्वर का ध्यान करता हूं ध्यान या लौकिक चीजों का करता है ये संध्या में तो उपासना में तो देखा जाता है पर खाने पीने की चीजों में चमकदमकी चीजों में नहीं देखा जाता इसे पता चलता है आपको निश्चित वात जीवात्मा प्रवृत्ति उत्पन्न पी पीना चाता व्यक्ति पा पीता की ये नता मेरा मन पा पीने जाता जण्ड लो कपडा उडना च उलल ओडेता की ए शायत्ता मेरा मन कम्बल् नोडने क्या ध जीवात्मा इच्छा और प्रयत्न करता है कोशिश करता है तब मन में कोई विचार उत्पन्न होता है क्या होती है नहीं तो नहीं होती है। कभी यही नहीं, नहीं होंगी एक और दृष्टांत ले जब आप एक विद्यार्थी है वो शत प्रतिशत विश्वभर में अंक प्राप्त करना चाहता है परीक्षा भवन में तीन घंटे उसको दे दिए जाते हैं कि तीन घंटे लिखिए आप परीक्षा भवन में और वो जिसने धन से की और ढं तीनघण्टे त प्रथम स्थन प्राप्त चाहता है क्या वो विद्यार्थी परीक्षा ये कहता है कि मेरा मन नी मन लिखने कलता है लिखने नी देन चाता मूढर उत्तर ढ़र क्या कहता हैा घंटे तक भी वो काम करता ीन घण्टे ते अनुभव मुझे और समय मिल जाए तो इसी लगा नहीं होता मिले तु इदानीं क्याेको डेडघण्टा मिले तु मीमे लगाहे ऐसा अवकाश मिले ईश्वर प्रर्थना कु वसा दिमाग आयि जि चित्त की वृत्ति रोके जिस मन को हमने रोकना है वो जड़ है मोटरसाइकिल की तरह वो जड़ है घड़ी की तरह वो जड़ है विमान की तरह वो जड़ है आंख की भांति ऐसी स्थिति में क्या होगा आप जब उसको रोकना चाहेंगे और जहां रोकना चाहेंगे वहीं रुकेगा इसलिए ये भूल है अविवेक के कारण के ज्ञान भूल है व्यक्ति दिमाग में कि मन स्वत चलता है मन स्वयं जाता है मन मानता नहीं है, मन चेतन है विद्यार्थी भी यही कहता है, यता इस अयुवेको हटा दीया अग्रे चलेगे ये विवेक की प्रक्रिया है मनुष्य जीवन निर्माण में शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना तीन की अपेक्षा रहती है मनुष्य जीवन सफल होता है इन तीन बातों से और मनुष्य जीवन विफल होता है इन तीन बातों से अर्थात अशुद्ध ज्ञान अशुद्ध कर्म अशुद्ध उपासना भक्ति इससे विफल होता है व्यक्ति का जीवन ये निश्चित बात यह ज्ञान की प्रक्रिया है अब हम अभ्यास करेंगे उपसना का मर्गी चलेंगे अब लिखना बंद कर देंगे ज्ञान को दिमाग में रखिए सु हे उपदेश को काम में लाइए ज्ञान का यही काम है आप जिस ईश्वर के विषय में कई दिनों से सुनते आए हैं ईश्वर का और हमारा संबंध पिता पुत्र का है माता पुत्र का है गुरु शिष्य का है राजा प्रजा का है उस ईश्वर के साथ उस संबंध को जोड़िए शरीर में केंद्र बनाइए और उस केंद्र में अपने आप को स्थिर करके और सच्चिदानंद परमात्मा से मिलने का प्रयास कीजिए अंत स्थिति में बाहर के संसार को हटा दीजिए रोक दीजिए अब हम मिलकर के गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे गायत्री मंत्र का पाठ करते समय ध्यान रखिए ये जो शब्द आपको दिख रहा है सामने इसको अच्छे प्रकार से याद रखिए <laughs> मैं और एक मोलू औरके हा में उत्पन्न गायत्री मंत्र के ऊपर इस ध्वन को चढ़ाएंगे आप पीछे बोलेंगे मैं पहले बोलूंगा अपने अंतकरण को ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास करते रहिए बाहर की ओर न सोचिए So, let then... me समझिए गायत्री मंत्र तो एक मंत्र है ऐसे अनेक मंत्रों से हम गायन के माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं मंत्र आपको नया प्रतीत हो सकता है पर जो धन आप सुनेंगे उसी को बोलने का प्रयास करेंगे देखिए मंत्र है त्रम्ब कम यजाम है सुगंधीम उर्वारुकमिबन्धनात् मृत्युर्मुखीय मा अमृतात् ध्यान देना यजामहे जो महे अर्थात ईश्वर उसकी हम पूजा करते हैं है को जो बढानि वाला है जीवित है और प्रा क्या है उरुवारू कमी बाबा ननाद उर्वरू कहते हैं संस्कृत में खरबूजे को पकने पर खरबूजा आसानी से डंठल से जैसे अलग हो जाता है हे भगवान समस्त दुखों से मुझे छुड़ा करके मांता आपके मोक्ष सुख से दूर मत होने दीजिए ये प्रार्थना है मंत्र का भाव सुने आपने एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप त्रम कम और मनसि भी ईश्वर है परंतु व्यक्ति का उपसना क्षेत्र इ उपसना है देगे आ प्राणायाम क परिभाषा प्रकार ये और फल तो आपके सामने पुस्तक है जो आपके हाथ में है दो पाद तीन सूत्र का जो योगदर्शन का जो व्याख्या है वो आपके सामने पुस्तक होगी अर्थ आपको वह मिलेगा तस्वीर सती श्वास पर श्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इमो व्यक्ति भगवान् मिलने कफलता को प्राप्त है यम नयम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान औ समाधि इो केरने आ क्षेत्रों को पार करने से इन आठ का अनुसार करने से व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है उनमें से ये प्राणायाम चौथा भाग है अब इसको कैसे करना चाहिए ये सीखना है अच्छी तरह बैठो नींद नहीं आनी चाहिए तो उसमें ध्यान देना है कि प्राणायाम कैसे करें ठीक नहीं सीखी जाए ठीक नहीं की जाए तो उससे हानि होती है प्राणायाम ने जानने न समझने के कारण भारत देश में सैकड़ों लोग या और आगे बढ़ जाइए पागल हो गए दिमाग खराब हो गया उनकी संख्या पूरी नहीं बता सकती हमने अपने आंखों से देखा गलत प्राणायाम करने से अधिक प्राणायाम करने से अनुचित प्राणायाम करने से दिमाग खराब है हानि लि विद्यापूर्वको का के अप सिकाये कल्पना क्षी ऋषि जानते मानते लिख गे है ग्रन्थो में और अनुभव सागा उी विधिप्राणायाम केगे आको बुद्धि प्राप्ति स्वास्थ्य मिलेगा मन प अधिकार इन्द्रिया वसमाीी ये सम उपलब्ध होगी यदि विधिपूर्वेगे अनुचित केगे तु दिमागराबा इन्द्रियागी बुद्धिखराबि शरीरखराबोगी लाभ कुछ नहीं होगा तस्वीर सती श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम है तस्वीर सती आसन को सिद्ध करने के पश्चात आसन सिद्ध हो जाने के पश्चात श्वास जो हम प्राण को ग्रहण करते हैं उसको श्वास कहते हैं और जो छोड़ते हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं इस श्वास और प्रश्वास की गति को रोक देने का नाम प्राणायाम है ये परिभाषा बनाई आपको समझ में आ गई श्वास अंदर लेते हैं इसको परस, इसको श्वास कहते हैं और उनको छोड़ देते हैं इसको परश्वास कहते हैं इस श्वास प्रश्वास की गति को यथा योग्य रोकना शक्ति रोकना उचित रूप में रोकना अन्यथा नहीं बलात् नहीं इसका नाम प्राणायाम है फिर ऋषियों ने कहा कि यह कितने प्रकार का है योग दर्शन में और उनको छोड़ोगे बाहर रोकना एक अंदर अोकना दो झाता थान दात्र विषाक्षेपी च लिखा हा मिलेगा तु जा रते है के रते अपि सीकेगे हा प्राण बहार पेक दि और आसन लगा अर्थात् आसन को ठीक लगा ह प्राणो बहार पेका को ना माध्यकडा बहु पिया ऋषि बहु पो औलेन्द्रिय मूलबन्ध बोले है दूसरे संकुचित करो चिन्ता का नी अव प्राण बहार आधाट चोथा मिनि और मन मे ओं का जा फिर कठिनाई हुई तो मूलबंध को छोड़ दिया और धीरे धीरे प्राण को अंदर ले दिया प्राण लेने तक प्राण की पूर्ति तक ये एक प्राणायाम हो गया देखिए कैसे आप देखेंगे अब अंदर आएगा ये जितनी आवश्यकता थी पूर्ति हो गई यहां तक एक प्राणायाम कहलाएगा शेष जो आपके मन में शंकाएं हो वो प्रश्न उत्तर काल में वहां पूछा करें लंबी चौड़ी आपको समझ में आ गया है जी? या नहीं आया आप क्या करेंगे अब करके देखेंगे पहले नासिका के माध्यम से प्राण को बाहर फेंको उसके पश्चात ऋषि ने लिखा है मूलेंद्रिय को खींचना उसका खींचने का प्रयास करो नहीं खींचे तो कोई ये अनिवार्य नहीं है तो उसको रोके रहो कुछ काल शक्ति घबराहट तक और जब थोड़ी सी भी घबराहट हो तो लेते समय धीरे धीरे उसको अंदर पूरा ले लो पूर्ति हो गई पूर्ति होने के पश्चात पूर्ण पूर्व की फिर उसको फेंक दो फिर सारी करो, ओम का जब चलता रहेगा, फिर कुछ होते ही धीरे धीरे अंदर लो अब आप करेंगे, मैं बतलाऊंगा आप करते मतला पहले प्राण को का के काध्यम से बाहर निकालो, ने का प्रयास करो और मन में ओम इस शब्द का पाठ करते रहो और हे ईश्वर आप सर्वर रक्षक हैं इसका विचार करते जाओ धीरे धीरे बोलो मन मन में ओम बोलना करके अर्थ करना है हे ईश्वर है आप सर्वरक्षक हैं वो मन में चलता रहेगा और प्राण जब थोड़ा सा भी अपेक्षित हो कुछ भी घराट हो उसको नाशिका के माध्यम से ही धीरे धीरे अंदर ले ले और मूल मूलबंध को छोड़ देवे को रोकेंगे यथाशक्ति रोकने का प्रयास करेंगे थोड़ी सी घबराहट होने पर धीरे धीरे अंदर ले लेगे पुनः फिर प्राण की पूर्ति होने पर दूसरा प्राणायाम प्रारंभ करेंगे इसी बांति इसी प्रकार से तीन ही प्राणायाम करना फिर बंद कर देना तीन प्राणायाम करने के पश्चात पुनः प्राणायाम न करें प्राणायाम करना बंद कर देंगे रुकी आपको बाये प्राणायाम करने की पद्धति रीति समझ में आ गई या कुछ पूछना है। तीन प्राणायाम काल करें और तीन प्राणायाम सायकाल करें उसके पश्चात कुछ दिनों में एक प्राणायाम काल बढ़ा दें एक सायकाल बढ़ाए कुछ काल के एक एक प्रकारे बढ़ाएं अब आप ऐसे बे जाएंगे और ध्यान देगे प्राणायाम कृते मुह सूखता प्राणायाम कृते होट सूख जाते प्राणायाम कृते सिर भारी जाता प्राणायाम कृते कते थाता पश्चात् प्राणायाम कवि नी क ये अनुभूति का विषय बनाना पड़ता है कभी आपने व्यायाम किया हो हजारों दंड बैठक किए हो किसी ने नहीं।, नहीं की कुश्ती की हो किसी के साथ है जी पांच मिनट में दस मिनट में कुश्ती करने वाला व्यक्ति ऐसे हापने लगता है मुंह सूख जाता है हजारों दंड बैठक करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है मुंह सूख गया है कंठ सूख जाता है तो फिर व्यायाम नहीं करना चाहिए यह अनुभूति का विषय बनाना पड़े यह मैंने कुछ लक्षण बतलाए और ऋषि ने लिखा अधिक से अधिक अच्छा प्राणायाम करने वाले की सीमा बता दी कम अधिक से अधिक इक्कीस करें वो कितना बलवान होगा इक्कीस करने वाला उसका भोजन भी पौष्टिक होगा ध्यान देना भोजन रूक्ष है शुष्क है तो कभी अधिक प्राणायाम नहीं करना ऋतु का ध्यान रखना गर्मी में कम से कम प्राणायाम करना वर्षा काल में उससे कुछ अधिक करना शीत काल में सबसे अधिक करना ऋतु के ढंग से ऐसा चलेगा वृद्ध व्यक्ति हो तो कम करना युवा हो तो कुछ अधिक कर सकते अवस्था को देखना ऋतु को देखना भोजन को देखना गणना करना और अनुभूति को जोड़ना कितनी बातें हो गई पांच पाची जीते और गुरुखा स्वत नी दा जागा दिमागराबेग प्राणायाम पहले परे व्यक्ति आनन्द आता उत्साह बता ध्यान देनात्साह के कारण सोचता जना अधिक रू उत लाभ अधिक का लाभ अधिक काधिक लाभ अती काग खराबो जाता है। ये परिणाम न कलता करना करना चाहिए का करना कर दिया उसको आने उसका यह युवके पुस्तकयाम चेट् करम् आनन्द उत्साहे प्रणायाम प्रणायाम प्रणायाम रात्रिप्राणायाम प्रणायामीकर्यामागरा पागल जै स्थिति पदा बह सक्राते ये होती है इसलिए ये के ग्रन्थो में लिखा है अथेक दीपिका पुस्तक है जिके आधार भारत भर दिमागराबे है लो उग मानते है लिखा है तीनसो बीस प्राणायाम रोज किया करो अथय दीपिका योगमीमांसाम् प्रकरण सीचे अथव दीपकाोगमीमांसा गुजराती मैंने तो लिखी है ना हिंदी में उसके पांच पाच भाषा प्रकाशित हो है। अब हो है होने वाले उसका एक प्रकरण अथो दीपी कोजन ये अनर्श दिए अनर्थ के कते प्राणा मुक्ति होगी तु सार सायको क्या बोलते हैं टी और ठेले को अस्को क्या बोते ट्यू और साइकिल वानी को इसमें जो हवा बढ़ी रहती है ना ये सारी हवाएं ये ट्यूब सारी मुक्त हो जाती होंगी साइकिल हवा प्राणायाम करते ये टाइप्यूब सारी, सारी मुक्ति जाएंगी क्योंकि प्राणायाम निकाल ये बिना शेर पैर की बातें अब हम विराम देते हैं और धीरे धीरे सीखिए और इन बातों का ध्यान रखिए विशेष विशेषज्ञ गुरु योग को जानने वाला वैदिक गुरु होना चाहिए अन्यथा इसमें हानि होगी और अब आगे के कार्यक्रम आप करेंगे आला